विवेकानंद साहित्य क्या भारत तमसाच्छादित देश है यह डाइनो वाली बात निश्चय ही प्रतिशोध की तीखी चुटकी है हिंदू सन्यासी के दर्शन का विश्लेषण करने की यहां आवश्यकता नहीं है इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि सामान्य रूप से वह व्यक्ति असीम की प्राप्ति के निमित्त आत्मा के व्यक्तिगत संघर्ष पर आधारित है इस वर्ष एक विद्वान हिंदू ने लोवेल इंस्टीट्यूट कोर्स खोला था जिसका सूत्र पात्री मजुमदार ने किया उसका समापन भाई विवेकानंद द्वारा योग्यता पूर्वक हो सकता है इस नवागंतुक का व्यक्तित्व और सबकी तुलना में सर्वाधिक आकर्षक है यद्यपि भारतीय दर्शन में व्यक्तित्व को महत्व नहीं दिया जाता धर्म महासभा में अधिवेशन के अंत तक श्रोताओं को रोके रखने के लिए लोग विवेकानंद को कार्यक्रम के अंत में रखा करते जब किसी गर्म दिन को कोई निरस वक्ता बहुत देर बोलता रहता और लोग सैकड़ों की संख्या में घर जाने लगते तो सभापति उठकर यह घोषणा कर देते कि मंगल पाठ के ठीक पूर्व विवेकानंद का एक छोटा भाषण होगा तब वे शांत स्वभाव से सैकड़ों लोग पूर्णतया काबू में आ जाते थे कोलंबस हाल में चार हजार पंखा झलते मुस्कुराते उत्सुक लोग विवेकानंद की वाणी केवल पंद्रह मिनट ढूंढने की प्रतीक्षा में दूसरे भाषणों की समाप्ति तक घंटे दो घंटे बैठे रहते थे सभापति महोदय सर्वोत्तम सामग्री को अंत में रखने का प्राचीन नियम जानते थे